गीता, सांकर भाष्य, ओम यस्माद् मदधीनं श्या ओं यस्मदीन च कर्मफल अतो च्नफलम भक्ति ये सेवन्ते ते मतदा ज्ञानप्राप्ति प्राप्ति गुणातीता मोक्ष गच्छन्ति। किम वक्तव्यम आत्मनः एव सम्यक् सम्यक इति अतो भगवा अर्जुनेन अपृष्ट अपि आत्मनः तत्व विवक्षु उवाच ऊर्धमूल इत्यादि क्योंकि कर्म करने वालों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञानफल मेरे अधीन है इसलिए जो ज्ञानियों का ज्ञानफल मेरे अधीन है इसलिए जो भक्ति योग से मुझे भजते हैं वे भी मेरी कृपा से गुणातीत होकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम से मोक्ष लाभ करते हैं तो फिर आत्म तत्व को यथार्थ जानने वालों के लिए तो कहना ही क्या है सुतराम अर्जुन के न पूछने पर भी अपना तत्व कहने की इच्छा से भगवान ऊर्धमूलम इत्यादि वचन बोले तत्तावद वृक्षरूप कल्पनया वैराग्य हेतु संसार स्वरूपम वर्णयती विरक्तस्य ही संसाराद भगवत तत्वज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति अन्यँ पहले वैराग्य के लिए वृक्ष स्वरूप की कल्पना करके संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं क्योंकि संसार से विरक्त हुआ पुरुष को ही भगवान का तत्व जानने में अधिकार है अन्य को नहीं अतः श्री भगवान बोले भगवान्बोले ऊर्धमूल साखमस्वस्थुरभ्यं छंदली वेद सवेदवी ऊर्धमूल कालतः च महत्वाच्च्व उच्यते ब्रह्म अव्यक्त मायाशक्तिमत तदमूलम अश्य सह अयम संसार वृक्ष ऊर्धमूल श्रुते च ऊर्ध्म मूलो इति च यह संसार रूप वृक्ष ऊर्ध्मूल वाला है काल की अपेक्षा भी सूक्ष्म का सबका कारण नित्य और महान होने के कारण अव्यक्त माया शक्ति युक्त ब्रह्म सबसे ऊंचा कहा जाता है वही इसका मूल है इसलिए यह संसार वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है पुराण में भी कहा है अभ्यक्त मूल प्रभु तस्वाग्रहोत्थि बुद्धि कंधमयच्च इंद्रियारकोटर महाभूत विशाखच विषय पत्र था धर्माधर्म सुपुष्प सुख दुख फलोदय अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ उसी के अनुग्रह से बढ़ा हुआ बुद्ध रूप प्रधान शाखा से युक्त बीच बीच में इंद्रिय रूप कोटरों वाला महाभूत रूप शाखा प्रतिशाखाओं वाला विषय रूप पत्तों वाला धर्म और अधर्म रूप सुंदर पुष्पों वाला तथा जिसमें सुख दुख, रूप, फल लगे हुए हैं ऐसा यह सब भूतों का आजीव्य सनातन ब्रह्मवृक्ष है सर्व आजीव्यूता ब्रह्मवृक्ष सनातन है एक ब्रह्मवनम से ब्रह्मा चरत नित्यस एतवा चित्वा च्ञान पर ततचात्मरतिप्य तस्मा नावर्तते पुनः यह ब्रह्मवन है इसी में ब्रह्म सदा रहता है ऐसे इसी ब्रह्म वृक्ष का ज्ञान रूप श्रेष्ठ खड्ग द्वारा छेदन भेदन करके और आत्मा में प्रीति लाभ करके फिर वहाँ से नहीं लौटता इत्यादि तम ऊर्धव मूलम संसार मायामय वृक्षम अध शाखम शाखा मदहंकारत शाखाइव अशो अय अध शाखा तम अध शाख न अपि स्थाता इति अस्वस्थ तम क्षण प्राहुः कथयन्ति कथयतीय ऐसे ऊपर मूल और नीचे शाखा वाले इस माया में संसार वृक्ष को अर्थात महत्वत्व, अहंकार, महत्वत्वअहकार शाखा की भांति जिसके नीचे हैं ऐसे इस नीचे की ओर शाखा वाले और कल तक भी न रहने वाले इस क्षण भंगुर अस्वस्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं संसार मायामयम काल प्रवृत्तवाद सह अयम संसार वृक्ष अव्ययः अनाद्यंतहादि संतानाश्रय सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्धः तम अव्ययम् यह माया में संसार अनादिकाल से चला आ रहा है इसी से यह संसार वृक्ष अव्यय माना जाता है तथा यह आदि अंत से रहित शरीर आदि की परंपरा का आश्रय सुप्रसिद्ध है अतः इसको अव्यय कहते हैं तस्व संसार वृक्ष एदम अन्यत विशेषणम् उसे संसार वृक्ष का ही यह अन्य विशेषण कहा जाता है छादानाद सामलक्षणानि यस्य संसार वृक्ष से पव पर्णन यहां वृक्ष परिरक्षणार्थानि पर्णन तथा वेद संसार विख्य परिरक्षणार्था धर्मा धर्म तद्धेतु फल प्रकाशनार्थवात् ऋक यजु और सामरूप वेद जिस संसार वृक्ष के पत्तों की भांति रक्षा करने वाले होने से पत्ते हैं जैसे पत्ते वृक्ष की रक्षा करने वाले होते हैं वैसे ही वेद धर्म अधर्म उनके कारण और फल को प्रकाशित करने वाले होने से संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले हैं यथाव्याख्या संसार वृक्ष स मूलम यह तम वेद स वेद विद वेदार्थविद इतर्थ ऐसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया हुआ संसार वृक्ष है इसको जो मूल के सहित जानता है वह वेद को जानने वाला अर्थात वेद के अर्थ को जानने वाला है न संसार वृक्षाद अस्मा समूलाद ज्ञेय अन्य अणुमात्र अभी अवशिष्ट अस्ति अतः सर्व्ञ सजो वेदार्थविद ये समूलवृक्ष ज्ञान स्तौति क्योंकि इस मूल सहित संसार वृक्ष से अतिरिक्त अन्य जानने योग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है सूतरांग जो इस प्रकार वेदार्थ को जानने वाला है वह सर्वज्ञ है इस प्रकार मूल सहित संसार वृक्ष के ज्ञान की स्तुति करते हैं तस्व संसार वृक्ष अपरा अवयव कल्पना उच्य उसी संसार वृक्ष के अन्य अंगों की कल्पना कही जाती है अधस्ोर्धता तस् शाखा गुण प्रवृद्या विषय प्रवाह अधस् मूलाण्युनुसंधता कर्माबीन मनुष्यलोके अधो मनुष्यादिभ्यो यहां च स्थवरम ऊर्धम धर्म इति धर्मित यहाँ यथा कर्म यथा कर्म यथा ज्ञान फलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव प्रसृता प्रगता गुण प्रवृद्धा गुण सत्वस्तमो प्रविधा स्थूली उपादूत विषय प्रवाला विषया शब्दय प्रवाला इव देहादि देहामफले शाखाभ्य अंकुरी बवंती इव तेन विषय शाखाः अपने उपादान कारण रूप सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से बढ़ी हुई स्थूल भाव को प्राप्त हुई और विषय रूपी कोपलों वाली उस वृक्ष की बहुत सी शाखाएँ जो कि अपने अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप कर्म और ज्ञान की फल स्वरूपता योनियां हैं नीचे की ओर मनुष्यों से लेकर स्थावर पर्यंत और ऊपर की ओर धर्म जानी विश्वकर्ता ब्रह्मा पर्यंत वृक्ष की शाखाओं के समान फैली हुई हैं कर्म फल रूप, देहादि शाखाओं से शब्दादि विषय कोपलों के समान अंकुर से होते हैं इसलिए वे शरीरादि रूप शाखाएँ विषय रूपी कोपलों वाली हैं संसार परम संसारवीक्ष से उत्त अथ इन कर्मफल जनराग देशादिवासना मूला धर्म प्रवृत्ति अधः च देवाद्य दवाद्यपेक्षाया मूला अनुसंततानि अनु अनुप्रविष्टानि कर्माबंधी कर्म धर्मा धर्म धर्माधर्मलक्षण अन्बंध पश्चात भाव य उद्भूतिमुभवती कर्माबंधी मनुष्यलोके विशेषतः अत्री मनुष्याण कर्माधिकार प्रसिद्धः संसार वृक्ष का परम मूल उपादान कारण पहले बतलाया जा चुका है अब कर्म कर्मफल जनित राग द्वेष आदि की वासनाएँ जो मूल के समान धर्माधर्म विषयक प्रवृत्ति का कारण और अवान्तर से आगे पीछे होने वाली है उनको कहते हैं वे मनुष्यलोक में कर्मानुबंधनी वासना रूप मूले देवादि की अपेक्षा नीचे भी अविच्छिन्न रूप से फैली हुई हैं पुण्य पाप रूप कर्म जिनका अनुबंध यानी पीछे पीछे होने वाला है अर्थात जिनकी उत्पत्ति का अनुवर्तन करने वाला है वे कर्मानुबंधी कहलाती हैं यहाँ मनुष्यों का ही विशेष रूप से कर्म में अधिकार प्रसिद्ध है इसलिए वे मूले मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी बतलाई गई है